श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पानीहाटी का महोत्सव रात में भोजन के समय श्री माता जी के संबंध में एक महिला भक्त के साथ बातचीत महिला भक्त उस दिन श्री के कमरे में ही रह गई थी और उन्होंने स्नान यात्रा की तिथि में देवी की प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने के उद्देश्य से उसके बाद ही कलकत्ते तो लौटने का निश्चय किया रात में भोजन करते समय श्री रामकृष्ण देव ने पाटी पानीहाटी के उत्सव का प्रसंग उठाकर एक महिला भक्त से कहा उतनी भीड़ उसके ऊपर भाव समाधि के कारण मेरे ऊपर सबकी टकटकी बन गई थी उसने श्री मां ने साथ न जाकर अच्छा ही किया एक साथ देखते तो लोग कहते हंस हंसी आए हैं वह बहुत बुद्धिमती है श्री माँ की असामान्य बुद्धि का दृष्टांत देते हुए पुनः श्री रामकृष्ण देव कहने लगे मारवाड़ी भक्त इसका नाम लक्ष्मी नारायण था जब दस हजार रुपये देने आया तो मेरे सिर पर मानो आरा चलने लगा माँ से मैंने कहा माँ इतने दिनों के बाद फिर तू मुझे लालच दिखाने आई उस समय उनका मन जांचने के लिए मैंने उसे बुलाकर कहा सुनो यह रुपया देना चाहता है मेरे इनकार करने पर तुम्हें देना चाहता है तुम ले लो न क्यों सुनते ही वह बोली ऐसा कैसे होगा रुपया नहीं लिया जाएगा मेरे लेने से वह रुपया आपके लेने के ही समान है क्योंकि मैंने उसे रख लिया तो आपकी सेवा और दूसरे आवश्यक कामों में खर्च के बिना मैं रह न सकूंगी। फलस्वरूप वह रुपया आप ही का ग्रहण किया हुआ माना जाएगा लोग आपकी श्रद्धा भक्ति करते हैं आपके त्याग के लिए अतः रुपया किसी तरह नहीं लिया जा सकता उसकी श्री माँ की वह बात सुनकर मेरे जीव में जी आया श्री कृष्ण देव का भोजन समाप्त होने पर महिला भक्त नौबत खाने में श्री के पास गई और उनके संबंध में श्री राम कृष्ण देव ने जो कुछ कहा था वह बताया सुनने पर श्री ने कहा सुबह उन्होंने ठाकुर ने मुझे जिस ढंग से चलने के लिए कहला भेजा था उसी से मैं समझ गई थी कि वे दिल खोलकर अनुमति नहीं दे रहे हैं यदि वैसा होता तो हाँ अवश्य जाएगी यह कहते ऐसा न कहकर उस विषय की मीमांसा मेरे ऊपर छोड़कर कहला भेजा था उसकी इच्छा हो तो चले तब मैंने निश्चय किया कि जाने का संकल्प छोड़ देना ही अच्छा है गात्रदा होने के कारण उस रात्रि में श्री राम कृष्णदेव को निद्रा नहीं आई उत्सव स्थल में अनेक प्रकार के चरित्र वाले मनुष्यों ने उनके देव अंग का स्पर्श किया था शायद उसी कारण ऐसा हुआ था क्योंकि पहले भी ऐसा ही देखा गया था कि जब कभी अपवित्र तथा अशुद्ध मन वाले व्यक्ति रोग मुक्त होने के लिए अथवा अन्य किसी सकाम भाव से उसका अंग स्पर्श करते थे उस समय वे उसी प्रकार के दाह से पीड़ित हो जाते थे पानीहाटी उत्सव के एक दिन बाद जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का पर्व आया उस दिन हम दक्षिणेश्वर नहीं पहुँच सके महिला भक्तों से बाद में ज्ञात हुआ था कि उस दिन अनेक स्त्री पुरुष श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने आए थे उनमें अ की मान नामक एक महिला ने अपनी विषय संपत्ति का बंदोबस्त करा लेने के उद्देश्य से उन्हें तंग कर उनके आनंद में बहुत विघ्न डाला था मध्यान्ह भोजन के समय उसे पास बैठे देखकर कर अप्रसन्न हो श्री रामकृष्ण देव ने उससे बात की नहीं की और वे अन्य दिनों की तरह खाना भी नहीं खा सके भोजन के उपरांत एक परिचित महिला जब उन्हें हाथ धोने का जल देने आई तो उससे एकांत में कहा यहाँ लोग भक्ति प्रेम के लिए आते हैं यहाँ उसकी संपत्ति का क्या बंदोबस्त होगा बताओ तो सही देखो भला उस महिला को कामना करके आम मिठाई आदि लाई है उसका थोड़ा सा भी अंश मैं मुँह में नहीं डाल सका आज स्नान यात्रा का दिन है अन्य वर्ष इस दिन कितनी भाव समाधि होती थी दो तीन दिन तक भाव का आवेश रहता था आज कुछ भी नहीं हुआ हर तरह के लोगों की हवा लगने से उच्च भाव नहीं आ सका अकी माँ उस रात्रि को दक्षिणेश्वर में रहने के कारण रात में भी श्री राम कृष्ण देव की अप्रसन्नता कम नहीं हुई रात को भोजन करते समय एक महिला भक्त ने से उन्होंने कहा यहाँ स्त्रियों की इतनी भीड़ अच्छी नहीं है मथुर बाबू का पुत्र त्रिलोक यहाँ है यह क्या समझेगा बताओ तो दो एक कभी कभी आ सकती है परंतु यहाँ तो भीड़ लग जाती है स्त्रियों की इतनी हवा में सह नहीं सकता श्री रामकृष्ण देव के असंतोष का कारण समझकर उस दिन महिला भक्त बहुत उदास हो गई थी और सुबह होते ही वे कलकत्ता लौट आई स्नान यात्रा के दिन काली मंदिर में विशेष समारोह के साथ पूजा और संगीत आदि का अनुष्ठान हुआ था परंतु उपरोक्त कारण से उस दिन वे लोग भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकी थी निरंतर उच्च भाव भूमि में अवस्थित रहने पर भी श्री राम कृष्ण देव प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य में कहाँ तक ध्यान रखते थे और भक्तों के कल्याण के लिए वे उन्हें कैसे शासन के साथ परिचालित करते थे यह पूर्वोक्त विवरण से पाठकों को कुछ अंश तक स्पष्ट हो जाएगा